20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक रूसी पत्रकार ने अपनी डायरी में लिखा हमारे यहां दो राजा हैं एक निकोलाई द्वितीय और दूसरा लियफ टॉल्स्टॉय इनमें कौन अधिक शक्तिशाली है हजार निकोलाई द्वितीय टॉल्स्टॉय का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जबकि टॉल्स्टॉय निसंंदेह निकोलाई का सिंहासन हिला देगा कोई टॉल्स्टॉय को हाथ लगाकर तो देखे सारी दुनिया शोर मचा देगी था यह टॉलस्टॉय जो ज़ार से भी अधिक शक्तिशाली था यह था रूस का महान लेखक इनका जन्म 1828 में मॉस्को से कोई 200 किलोमीटर दूर तुला नगर के पास यासनाया पल्याना नाम की जागीर में हुआ था टॉलस्टॉय के पूर्वज उन गिने-चुने लोगों में से थे जिन्हें रूस में सबसे पहले काउंट की उपाधि मिली थी उनकी मां भी बड़े कोलीन और नामी परिवार की थी और महाकवि पुश्किन की दूर की रिश्तेदार थी स्कूल की पढ़ाई के बाद टल्स्टॉय ने कानून पढ़ने के लिए कजान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया मगर उन्हें वहां पढ़ाने का ढंग पसंद नहीं आया इसलिए वे पढ़ाई पूरी किए बिना ही अपने रियासत यास्न्या पल्याना लौट आए और अपने आप पढ़ाई में जुट गए टल्स्टॉय के दादा परदादा सेना में रहते थे सो वे भी अपनी शक्ति पर रखने और युद्ध का असली रूप देखने की इच्छा से 23 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हो गए उन्होंने कॉकेशस डेन्यूब और क्रीमिया की लड़ाइयों में भाग लिया कॉकेशस में बिताए ये 4-5 वर्ष उनके जीवन के बड़े महत्वपूर्ण वर्ष थे क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपनी पहली पुस्तकें बचपन और किशोरावस्था लिखीं इन रचनाओं से उन्हें इतना नाम मिला कि उनकी गिनती उस समय के जाने-माने रूसी लेखकों में होने लगी क्रीमिया का युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ दी और यासनाया पल्याना लौट आए टॉल्स्टॉय को अपने पिता से विरासत में 350 गुलाम मिले थे उस समय के रिवाज के मुताबिक ये गुलाम जमींदारों की संपत्ति थे इन गुलाम किसानों के हितों की रक्षा के लिए और उन्हें उन्नत और शिक्षित बनाने के लिए टल्सटॉय ने यास्नया पल्याना में किसानों और उनके बच्चों के लिए स्कूल खोला जिसमें उन्हें निशुल्क शिक्षा दी जाती थी यहां व्याकरण अंकगणित भूगोल इतिहास प्रकृति विज्ञान चित्रकला और गायन आदि विषय खेल और मनोरंजन के जरिए सिखाए जाते थे पाठ खत्म होने के बाद टल्सटॉय बच्चों को बाग में ले जाते और कहते अच्छा तुम सब एक तरफ और मैं अकेला देखो तुम मुझे गिरा सकते हो या नहीं और वे ओक के पेड़ की तरह तनकर खड़े हो जाते फिर ऐसा दिखाते हुए कि बच्चों ने उन्हें चित कर दिया है वे खुद बर्फ में गिर जाते और तब बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहता तल्स्थोइन ने लिखा है जब मैं स्कूल में आता हूं और चमकीली आंखों और भोले-भाले चेहरे वाले इन फटेहाल गंदे और मरियल बच्चों को देखता हूं तो एक ऐसी आशंका और डर मुझे घेर लेता है जैसा कि किसी डूबते हुए आदमी को देखने पर होता है और यहां तो उससे भी अधिक मूल्यवान चीज डूब रही है मैं लोगों को शिक्षित बनाना चाहता हूं सिर्फ इसलिए कि उनमें छुपे बेशुमार कवियों और वैज्ञानिकों को बचा सकूं सन 1862 में 34 वर्ष की उम्र में टॉल्स्टॉय ने सोफिया आंद्रेयेवना बेत्स के साथ विवाह किया और अध्यापन का काम छोड़ अपने प्रसिद्ध और अत्यंत बड़े उपन्यास युद्ध और शांति को लिखने में जुट गए 16000 पृष्ठों के इस उपन्यास को लिखने में उन्हें 6 वर्ष लगे यह उपन्यास उस समय के रूस की लोगों के संघर्षों की और उनके सुख-दुखों की एक संपूर्ण तस्वीर है टॉल्स्टॉय के दूसरे प्रसिद्ध उपन्यास हैं अनाकरणिना और पुनरुत्थान इनके अतिरिक्त उन्होंने कजाक इवान इलिच की मृत्यु बॉल नृत्य के बाद आदि अनेक कहानियां और अंधकार की सत्ता जिंदा लाश जैसे नाटक भी लिखे जो पढ़ने वाले के हृदय को छू लेते हैं टल्सटॉय ने जो कुछ लिखा अपने अनुभव से लिखा उनकी रियासत के पास से एक सड़क मॉस्को से कीव की ओर जाती थी सुबह से शाम तक अनगिनत राहगीर वहां से गुजरते थे किसानों का लिबास पहने तल्स्थोए हर रोज खोजपूर्ण आंखों से इन आने जाने वालों को देखते मेल होताक उनके साथ चलते और बातें करते कभी किसी को यह गुमान भी नहीं हुआ कि सीधा-सादा दिखाई देने वाला यह आदमी एक बड़ी जागीर का मालिक है मजदूरों किसानों और आम आदमी के जीवन का सही ज्ञान साधारण बोलचाल की भाषा कहावतें और मुहावरे ये सब उन्होंने सड़क पर सीखे टॉलस्टॉय के विचारों ने संसार के बहुत से लोगों को अच्छा बनने की और ऊपर उठने की प्रेरणा दी महात्मा गांधी ने अपने अनेक लेखों में टॉलस्टॉय को अपना गुरु कहा है अहिंसा का सिद्धांत भी उन्होंने टॉलस्टॉय से ही लिया था नेहरू जी ने टॉलस्टॉय की 50वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली में हुई एक सभा में कहा था वो संसार के उन गिने-चुने लेखकों में थे जिनकी याद कभी धुंधली नहीं पड़ेगी सन 1910 में 82 वर्ष की उम्र में तुलसी तोए का देहांत हो गया और उन्हें यासनाया पल्याना में स्थित उनके प्रिय जंगल में दफना दिया गया कब्र पर किसी तरह की कोई सजावट या शिलालेख नहीं है बस चार ओर खड़े वृक्ष प्रतिदिन श्रद्धा से उस पर फूल बिछा देते हैं हर रोज यहां दर्शकों का तांता बंधा रहता है लेव निकोलाईविच टॉल्स्टॉय अभी आपने यह बाता सुनी इसकी लेखिका थीं डॉ इंदु लेखा विषय संयोजन ममता गुप्ता वाचक अनुराग जोग ध्वन्यांकन राजेंद्र प्रसाद, प्रस्तुती सहयोग संजय कुमार और प्रस्तुत करता अजित होरो।